तो भाव क्या हो जाएगा यदि इतर अभ्यो न भी देते शादिया कहते ना पृथ्वी मतलब इतर भी देते बाकी जितने सब इतर हो तो इससे जो इतर सब कुछ आप मूल वाक्य पहले देखेंगे ना पृथ्वी इतर व्यू भित होते तो वही से इतर है निर्णय करना पड़ेगा अच्छा तो जो यह इतर शब्द का अर्थ है पृथ्वी की इतर बाकी जितने सारे पृथ्वी को छोड़ गए बाकी सब आ गए उसमें जल को अगर ले लेंगे तो जल को नहीं सभी उसमें आएंगे जल तेज आयु ये सब आ जाएंगे चौदह चौदह मैं, नौ द्रव्य है पृथ्वी चला गया आठ द्रव्य रह जाएंगे सात पदार्थ है उसमें एक द्रव्य चला गया और छह तो आठ सौ चौदह हुआ छ जो अद्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय सा अभाव ये भी सब है ना अतः तो इतर होने से ये सब द्रव्य और समय अभाव लेंगे तो चौदह तो होगा नहीं लेंगे तो तेरह होगा अच्छा। जहाँ भी इतर शब्द तो प्रयोग किया जाएगा जैसे घटर है इतर कहने से किस को लिया जाएगा घट अच्छा। को छोड़ करके अच्छा। बाकी पूरा जगत तो सर्वत्र इतर व्यवहार होगा मतलब अच्छा। अब जिसी को भी मतलब किसी को भी सिद्ध करना चाहते हैं जो इतर से भिन्न नहीं होगा कह के आप यहां दृष्टांत दिखाते हैं यहां जल को लेते हैं को दुण दुण को हाँ। खाली जल द्रव्य नहीं आप गुण कर्म सामान्य किसी को भी लीजिए जो इतर से भिन्न नहीं होता जो इतर में आ गया जला हो घटतत्व तो हो घटोत्व तो भी इतर से भिन्न नहीं है क्योंकि घटोत्व तो इतर में है तो ये जाती है तो उनसे इतर हो गया जो इतर से भिन्न नहीं होगा जैसे घटतत्व तो, वो गंध वाला नहीं होगा घटोत्व में गंध नहीं है तो ऐसा केवल पृथ्वी को छोड़ के बाकी जो भी लीजिए तो घटा तो छोड़ गया घटा भाव लीजिए घटा भाव इतर में आता है आने से इतर से इतर भिन्न हो जाएगा तो इतर ना भी वो नीत जाते होने से घटा भाव में गंधा नहीं है नंधा घटा भाव गंधा वाला नहीं है तो इतर कहने से पृथ्वी को छोड़ गए बाकी सब इतरह सरपत्र ये घटा सकते हैं दूसरा कोई एक ऐसा वस्तु होता जो हो वो तो अंतिम में कहते ना इसको केवल व्यक्ति की क्यों बनाते हैं अत्र यद गंधवद तद इतर भिन्न इति अन्वय दृष्टान्त नास्ती नहीं मिलेगा क्यों पृथ्वी मात्र से पक्ष पूरा पुरा पृथ्वी को तो पक्ष है जिसमें गंध होता है वो तो पूरा पक्ष में है अन्यत्र उसको छोड़ करके बाकी जहाँ भी है कहीं तो गंध मिलेगा ही नहीं ये व्याप्ति तो दिखाना पड़ेगा व्याप्ति तो व्याप्ति को दिखाना पड़ेगा नहीं ये आपको ये अनुमान सिद्ध करने के लिए आपको एक व्याप्ति दिखा मतलब आप यहाँ अनुमान अर्थात आपको अन्य व्याप्ति मिल ही नहीं रहा है तो नहीं मिलेगा तो वितरित व्याप्ति दिखाएगा तो ये वितरित अनुमान आप तो कुछ भी कर सकते हैं मैं अभी पर, पर इनको व्याप्ति व्याप्ति क्योंकि आप पहले अनुमान वाक्य कहेंगे हो सकता है कि उसमें जो हेतु है उसमें व्याप्ति है भी नहीं हाँ। तो अनुमान बनेगा नहीं कहीं होगा कि अनुमान वाक्य ऐसे है जिसमें व्याप्ति मिलेगा केवल अनु केवल वितरित नहीं वितरेगी कहीं होगा की व्याप्ति है ही नहीं इस प्रकार की हो सकता है अनुमान वाक्य तो कुछ भी कोई बना देगा ठीक है दो हमने इसका कैसे पृथ्वी तो कहाँ आ गया ये को में कैसा कहेंगे यत्र हेतु तत्र तत्र तत्री तो हनुमान इस प्रकार करना है ना आपका पृथ्वी तो कहाँ जाएगी यहाँ पे साधी गंधवत्व इस तरफ भेद धर भेद इस प्रकार की कहा मिलेगा यत्र गंध पहले यत्र कहाँ रहेगा अब पृथ्वी मात्रा में रहेगा तो इसलिए तो मिलेगा नहीं दृष्टांत पृथ्वी को अपक्ष बना दिए हैं इसलिए दृष्टांत मिलेगा ही नहीं अच्छा आगे है? बाकी सब अनुमान इसको सिद्ध करने के लिए मतलब और उदाहरण दे रहे थे दूसरा अनुमान दे रहे हैं प्रत्यक्षादिकम प्रमाणम इतनी व्यवहार तो इसमें पक्ष्य क्या है प्रत्यक्षाधिकम और दृष्टांत किसको बनाए प्रत्यक्षादि आभाष यथा प्रत्यक्ष आदि आभास दे दिया प्रत्यक्ष नहीं है कि तो प्रत्यक्ष आभास तो कुछ भ्रांति इत्यादि अथवा काचा काचादि दूषित चक्षु अथवा कोई धूम मान लिया को इस प्रकार के बास्पो को धूमो मान लेना इसको कहते हैं प्रत्यक्ष यो है योग्य तो दृष्टांत और हेतु क्या है क्रमाकरण साध्य व्यवहर्तव्यम प्रमाणम इस प्रकार की व्यवहार करना है व्यवहार और यम न एवं तो न एवं यम न एवं पहले न एवं तो इसको क्या लेना है जो साध्यवान नहीं है एवं का अर्थ साध्यवान न एवं अर्थात साध्यवान नहीं है और दूसरा एवं से क्या लेंगे हेतुमान नहीं है न तो न हो गया कि एवं का अर्थ साध्यवान यो न साध्यवान तो न हेतुमान इस प्रकार के हो जाएगा अभी देखिए पहले दृष्टांत तो किसको दिया प्रत्यक्ष आदि आवास उसमें देखिए पहले साध्य अभाव रहना चाहिए वो प्रमाण अमित व्यवहार तबियत उसमें रहेगा वो प्रत्यक्ष वो प्रमाण है वो नहीं। प्रत्यक्ष आवास जो है वो प्रमाण है आवास है ना अब प्रमाण हो जाएगा तो आवास कैसे कहेंगे इसलिए उसे प्र, प्रमाणमिति व्यवर्तव्य तुम नहीं है नहीं। और आगे देखिए प्रमाकरण तुम उसमें रहेगा नहीं। वो आभास है प्रमाकरण तुम नहीं रहेगा नहीं रहने से साध्य अभाव रहा हेतु अभाव रहा अभी आगे पक्ष में जाएंगे यम न तथा अर्थात ये हेतु अभाव वाला नहीं है हेतु अभाव क्या है अभाव जो प्रत्यक्ष है वो प्रमाकरण तो का अभाव रहेगा उसमें नहीं भाव रहेगा भाव रहेगा तो हेतु भाव हो जाने से साध्य भाव को भी मतलब हेतु भाव वहाँ नहीं रहा हेतु भाव नहीं रहने से साध्य भाव भी नहीं रहेगा क्योंकि हेतु हेतु भाव व्यापक है साध्य भाव ये व्याप्य है पर व्यापक हेतु भाव नहीं रहा तो व्याप्य साध्या भाव भी नहीं रहेगा तो प्रत्यक्ष में जो व्यापक प्रमाकरणत्व अभाव वो नहीं रहा अर्थात प्रमाकरणत्व अभावभाव रहा अर्थात प्रमाकरणत्व रहा तो प्रमा प्रमाकरणत्व रहने से प्रमाण मिति व्यवहार तव्यत्वाभाव का अभाव रह जाएगा अर्था प्रमाणमिति व्यवहार तव्यत्व में आ जाएगा साध्याभाव <laughs> और हेतुभाव में व्यापक कौन होगा हेतु भाव व्यापक होगा तो पक्ष में दिखाएंगे कि हेतु भाव नहीं है जो व्यापक है वो नहीं है व्यापक नहीं रहेगा पनी नहीं नहीं रहेगा तो धूम रहेगा नहीं रहेगा व्यापक नहीं रहेगा रहे तो व्यापक नहीं रहेगा अच्छा। का अभाव हो गया हेतु तो अभाव जो कि दृष्टांत तो में मिला और उसका अभाव देखे क्योंकि कहते हैं न चो यम तो दृष्टांत तो जैसे ही ऐसा नहीं है दृष्टांत में तो हेतु अभाव साध्या भाव मिला था ये किंतु ऐसा नहीं है अर्थात हेतु भाव का भी अभाव हो जाएगा तो प्रमाकरण तो का अभाव हो जाएगा तो प्रमाकरण तो, तो का भी अभाव हो जाएगा अच्छा आगे विवादास्पदम आकाशम इति व्यवहर्तव्यम शब्द तत्वात यम तन नथा घट यहाँ पक्ष क्या है विवादास्पद विवादास्पदम विवादास्पदम अर्थात अभिनय करके दिखा सकते ये जो शून्य जा रहा दिख रहा है इसमें विवाद क्यों है क्योंकि कोई कहेगा की हम ब्रह्म है ना जो आकाश है वो ब्रह्म है और नए कहेंगे ये आकाश कहाँ ब्रह्म हो जाएगा ये आकाश तो शब्द गुण कम है तो इसमें शब्द रहेगा इसको लेकर के विवाद होगा तो चारवा कहेंगे आकाश क्या कुछ है ही पदार्थ नहीं है वो लोग स्वीकार नहीं करते इसलिए विवादास्पद हो गया तो विवादास्पदम आस्पद अर्थात अधिष्ठान विवाद का अधिष्ठान जिसको लेकर के विवाद करते हैं कम ब्रह्म कहेंगे कुछ और कुछ लोग कहेंगे आकाश कुछ है ही नहीं चार पाक लोग कहेंगे इसलिए विवाद हो गया उसको आकाशमिति समिति व्यवर्तव्यम क्यों शब्दवत्वा उसमें शब्द रहेगा तो शब्द अर्थात शब्दवत्व विवादास्पदम दिखाता है ये विवादास्पदम है तो नया कहता है की आकाशमिति व्यवहार इसको आकाश कहना चाहिए कोई कहता है कि ये ब्रह्म है कोई कहता है कि है नहीं तीन हो गया क्या चीज कहते हैं ये चीज नया कहता है कि ये आकाश है तो मतलब ये इसको लेकर के विवाद है ये क्या है नया कहेगा आकाश है दूसरे लोग ब्रह्म है तीसरा लोग कहते हैं नहीं कुछ ऐसे क्या है कुछ है ही नहीं तो इस प्रकार के विवाद हो गया तो जो विवाद का आश्रय है उसको विवादास्पद हो कहीं विमतम कहेंगे तो दिखाते हैं कहीं विमतम विरुद्ध मतम तो ये दिखाते हैं अभी नयाय के अनुमान देता है के कहता है कि आकाश ये है आकाश में व्यवर्तव्य हम आकाश शब्द से इसी को कहना चाहिए क्यों इसको आकाश कहेंगे कहता है कि आकाश का हम लोग लक्षण कहते हैं ना शब्द का आकाशम शब्द इसमें रहता है शब्द पत्वा हेतु देता है शब्द पत्वा देखिए इसमें शब्द रहता है तो इसमें कैसे शब्द रहता है कह देगा यहाँ बजाए वहां तो कैसे सुनाई गया उसको तो इसलिए ये शब्द है उसमें शब्द पत्वा तो ये हो गया अनुमान और दृष्टान्त तो किसको दिए घट अभी पहले घट ये केवल अभि है तो दृष्टांत में क्या दिखाएंगे तो, तो हेतु तो मिलेगा तो। हेतु तो और साध्य दृष्टांत में मिल जाएगा केवल व्यति की है ना इसका हेतु तो साध्य मिलेंगे अब मिलता तो फिर केवल वितरिकी कैसे बनेगा न? इसलिए दृष्टांत में क्या दिखाएंगे हेतु भाव साध्य भाव दिखाएंगे अभी देखिए घटों में पहले जहाँ साध्या भाव होगा वहां हेतुभाव पहले साध्याभाव को दिखाएंगे तो देखिए घट में साध्याभाव साध्य क्या है व्यवहार तो घट को आकाशम इस प्रकार शब्द से कहेंगे तो आकाशम तब्यवाभाव आ गया घट में तो आकाश में शब्द है घट में शब्द है घट में शब्द नहीं है न एक मत में तो इसलिए शब्द वत्वाभाव आ गया व्याप्ति व्यक्ति कैसे कहेंगे ऐसे हो जाएगा क्या जाएंगे भित्रिक्ञति ये धुआं अभाव तत्र बनिया भाव ये साध्या भाव हो हेतु भाव होगा ना तो इसलिए ये हुआ अभी घट में आकाशमिति समिति व्यवहार भाव भी मिला शब्द भाव भी मिला और अभी पक्ष हो गया हमारा विवादास्पदम यम न तथा ये घट जैसा नहीं है घट में शब्द बत्वा भाव मिलता था ये ऐसा नहीं है तो शब्द बतुआ भाव यहाँ नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा शब्द शब्द बत्वा भाव तो शब्द शब्द तो मिलेगा इसमें। तो अगर हेतु का अभाव नहीं मिला तो जहाँ हेतु भाव नहीं मिलेगा वहाँ साध्या भाव भी क्योंकि जहाँ साध्या भाव वहाँ हेतु तो हेतु व्यापक हुआ और जहाँ हेतु नहीं मिलेगा वहाँ साध्या नहीं मिलेगा तभी तो जो इसको विवादास्पदम कर रहे थे वहाँ शब्द वत्व का अभाव जो हेतु वो मिला नहीं शब्द अभाव का अभाव अर्थात शब्द वत्तो मिल गया इसलिए साध्य का अभाव का भी अभाव मिलेगा तो साध्य का अभाव का अभाव क्या हो जाएगा व्यवर्तव्य तो मिल जाएगा तो बेतर की व्याप्ति में जैसे अनवय व्याप्ति मिलेगा तब हम दृष्टान्त में चलेंगे दृष्टान्त में सर्वदा पहले व्याप्य को दिखाएंगे बाद में व्यापकों को दिखाएंगे जब हम अन्व दृष्टांत में चलेंगे वहां व्याप्य कौन होगा हेतु हे तो पहले हेतु को दिखाएंगे बाद में साध्य को दिखा देंगे और अन्वय व्याप्ति कह देंगे फिर पक्ष में आएंगे वहां हेतु को दिखा देंगे हेतु हेतु साध्य को रहना पड़ेगा ये निर्णय होगा और जब व्यतिरिगत दृष्टांत कहेंगे वहाँ दृष्टांत में हेतु मिलेगा ना साध्य मिलेगा ने, ने, ने। दोनों नहीं मिलेंगे दोनों नहीं मिलेंगे तो हमको दोनों का अभाव दिखाना पड़ेगा उसमें पे ऐसा ना क्या है न वास्तविक हम दिखाना चाहते हैं यत्र व्याप्य तत्र व्यापक ऐसा कहेंगे व्याप्ति कहने का समय सर्वदा ऐसे कहें य व्याप्य तत्र व्यापक इसलिए पहले ही हमको अन्वय हो व्यति कौन व्याप्य जहाँ रहेगा वहां व्यापक रहेगा व्याप्य कौन होगा व्यापक कौन होगा वो लोग बातें है कि तो दिखाना पड़ेगा यत्र व्याप्य तत्र व्यापक क्योंकि यत्र को पहले कहना पड़ेगा तो यत्र व्याप्य तत्र व्यापक जब कहेंगे व्याप्ति में तो दिखाने का समय में भी ऐसे क्रम से दिखाना अच्छा है इसलिए यत्र व्याप्य अन्वय दिखाने के लिए यत्र हेतु तत्र कहेंगे वितर के दिखाने के लिए व्याप्य कौन हो जाएगा साध्याभाव इसलिए कहेंगे यत्र साध्याभाव तत्र हेतु भाव इसलिए दृष्टांत में जब जाएंगे पहले साध्याभाव को दिखाएंगे साध्याभाव दिखा करके हेतु भाव दिखाएंगे और जब पक्ष में आएंगे कहेंगे यम न तो दृष्टांत का विपरीत है वहां साध्याभाव दिखता था हेतु भाव भी है और यहाँ जब आएंगे कहेंगे यहाँ हेतु भाव नहीं होने से साध्या हेतु भाव नहीं हाँ हेतु भाव नहीं होने से साध्या भाव भी नहीं होगा वहाँ साध्या भाव होने से हेतु भाव हुआ तो यहाँ हेतु भाव नहीं हैं हैं हैं लिए लिए हैं हैं होने से साध्या भाव नहीं होगा क्योंकि व्यापक नहीं होने से व्यापक नहीं होगा व्यापक हो गया हेतु है भाव हेतु भाव नहीं मिलेगा ये पहले दिखाएंगे आकाश समिति व्यवहार व्यवहार साध्य है ये व्यापक है व्यति में तो इसको में हम साध्य को कहा ले रहे हैं साध्या भाव को ले रहे हैं साध्या भाव और हेतु भाव को ले रहे हैं तो उसमें तो साध्या भाव व्यापी हो जाएगा अनवय होने के समय साध्य व्यापक होगा अभाव कहने के समय वो व्यापी हो जाएगा कैसे हो जाएगा साध्य अभाव तो अभाव तो एक होगा पक्ष में पक्ष में अन्वय को ले सकते हैं क्योंकि वहां कहते हैं तथा तो चयम जैसे दृष्टांत तो ऐसे हैं किंतु व्यतिरिक में तथा तो चयम कहते हैं न चयम तथा तो ये ऐसे नहीं है इसलिए तो आपको विपरीत दिखाना पड़ेगा ये व्यतिरेक आप पक्ष से जब दृष्टांत में गए थे व्यतिरेक लेकर के गए थे फिर वहां से जब आएंगे फिर व्यतिरेक का फिर व्यतिरेक करना पड़ेगा तो इसलिए आप है तो अभाव तो दिखाए थे फिर उसका अभाव करना पड़ेगा क्योंकि पक्ष में आपको साध्य का सिद्ध करना है दृष्टांत में साध्याभाव दिखाए थे तो इसलिए साध्याभाव का अभाव कहना पड़ेगा फिर एक अभाव जुड़ेंगे जहाँ साध्य अभाव का अभाव होगा अर्थात तो साध्य होगा वहाँ हेतु अभाव का अभाव अर्थात हेतु होगा होगा ऐसे जहाँ साध्य होगा वहाँ हेतु को होना पड़ेगा इसलिए जहाँ हेतु होगा वहाँ हे तो साध्य होगा लाना पड़ेगा इसलिए जहाँ हेतु अभाव का अभाव होगा पक्ष में हेतु हेतु अभाव का अभाव साध्यभाव का अभाव क्यों कहना पड़ेगा हेतु तो साध्य साधा में व्यापक कौन है हेतु भावक इसलिए आप दिखाएंगे कि देखिए व्यापक नहीं है हेतु तो भाव नहीं है जब व्यापक नहीं रहेगा तो व्याप्य भी नहीं रहेगा ये दिखाना पड़ेगा तो व्यापक हो गया हेतु तो भाव इसलिए हेतु तो भाव का अभाव दिखाना पड़ेगा जाएंगे आप वहां करेंगे कि जहाँ व्यापकों नहीं रहेगा वहां व्याप्य नहीं रहेगा जब अन्वय में जाएंगे जहाँ व्याप्य रहेगा वहाँ व्यापकों को रहना होगा जो व्यतिरक में जाएंगे जहाँ व्यापकों नहीं रहेगा वहाँ व्याप्य नहीं रहेगा इसलिए व्यापक हो गया हेतु भाव वो नहीं रहेगा कहना पड़ेगा अर्थात पक्ष दृष्टांत में विरोध है परस्पर में अभी तो व्यतिरिक कहते हैं इसलिए यहाँ से यहाँ जाएंगे तो अवाब करके जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे तो फिर अवाब करके आएंगे तो अर्थात अभाव का अवाब होने से आपको भाव मिलेगा ठीक इसको दो चार बार ये सब अनुमान को थोड़ा लिखेंगे जो दिया इसका ये साध्य हुआ ये अवाब हुआ फिर अर्थात संस्कार दृढ़ होना चाहिए इसमें बात कुछ और नहीं है यहाँ से जाने से अभाव जाएंगे यहाँ जाने से अभाव का अभाव करते हैं कौन व्यापक इतना ही देखना है संस्कार हो जाने से फिर तो जल्दी होता है उपस्थित अच्छा पदकृत्य में आगे पृष्ठ में देखें अथ तो पृथ्वी मात्र से पक्ष किम नाम पक्षता इतनी अपेक्षा तांग निर्भक्ति पहले कहे की अत्र धवत तद इतर भिन्नम दृष्टानी पक्ष कह दिए तो पृथ्वी मात्र पक्ष जो इति अत्र ये अत्रक्य में किं पक्षता क्या चीज है इति अपेक्षायाम ऐसे अपेक्षाओं से क्या है दिखाते हैं संदिग्ध साध्यवान पक्ष यथा धूमवत् हेतौ पर्वत संदिग्ध साध्यवान पक्ष संदिग्ध तो ये संदिग्ध ये किसका विशेषण होगा पक्ष का ना साध्य का कौन संदिग्ध है साध्य साध्य संदिग्ध है कहा पक्ष में इसलिए कहते हैं संदिग्ध यो यह साध्य तदव साध्य ही संदिग्ध है अर्थात संदेह का विषय जैसे निश्चय का विषय होता है घट कभी तो भ्रम का भी विषय होता है घट और कभी संदेह का विषय भी हो सकता है घट तो यहाँ संदेह जो विषय तो हुआ उसको कहेंगे संदिग्ध तो संदिग्धाध्य संदिग्ध साध्य अर्थात संदेह का विषय हुआ संदिग्ध साध्यवान वो न्यायवधि में देते हैं आगे साध्य प्रकार का संदेह विशेषत्व ऐसे देंगे वो न्यायविधि में संदिग्ध साध्यवान पक्ष जहाँ संदिग्ध साध्य रहेगा उसको पक्ष कहेंगे ऐसे प्राचीन लोग कहते हैं नब्बे लोग थोड़ा इसको वारण करेंगे यथा धूमवत्व हेतु पर्वत जहाँ हेतु धूमवत्व है उस हेतु में पर्वत संदिग्ध साध्यवान है प्रा नब्बे लोग कहेंगे संदिग्ध साध्यवान सर्वदा संदेह होता है ऐसा बात नहीं है संदेह होने से पहले उसका अनुमिति हो गया ये हो सकता है इसलिए संदिग्ध साध्यवान नहीं कह पाएंगे अनुमिति का जो उद्देश्य है उसी को पक्ष कह देंगे पर्वतो वन्यवान पर्वतो उद्देश्य है वन्य विधेयक है जो अनुमिति का उद्देश्य है सर्वदा संदेह होगा ऐसा नहीं है आगे दृष्टान्त तो देंगे बाहर में कपड़ा सुखा रहा था मैगर का गर्जन सुना तो मतलब कपड़ा बाहर में सुखा करके खटिया में था मेघ का गर्जन सुना जैसे गर्जन सुना तुरंत दौड़ना अभी उसको साध्य का संदेह हुआ उसके बाद परामर्श हुआ ये सब कुछ नहीं हुआ साध्य का संदेह अर्थात तो अभी मेघ है नहीं है इस प्रकार की उसको संदेह नहीं हुआ जैसे ही गर्जन सुना तुरंत निश्चय हो गया तो इसलिए सर्वदा साध्य संदेह हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है अच्छा टीका में सपक्षे वारणाय संदिग्ध खाली कहेंगे साध्यवान पक्ष तो जहाँ साध्य का निश्चय है वो भी साध्यवान है तो उसमें हो जाएगी इसलिए कहेंगे कि संदिग्ध साध्यवान नहीं तो निश्चित तो साध्यवान ये भी घट जाएगा तो निश्चित वो पक्ष में सपक्ष में लक्षण हो जाएगा और खाली कहेंगे की संदिग्ध साध्य पक्ष मतुक नहीं कहेंगे तो पक्ष को कहेगा ना साध्य को कह देगा क्योंकि संदिग्ध साध्य पक्ष इतना कहने से साध्य में अति व्याप्ति हो जाएगी तो इसलिए साध्यवान ये कहना पड़ेगा संदिग्ध सिर्फ इतना ही संदिग्ध साध्यवान पक्ष कहना पड़ेगा कितना अच्छा खाली संदिग्ध पक्ष इतना ही ठीक है चलिए चलेगा संदिग्ध पक्ष इतना भी अगर कहें क्योंकि पहले संदिग्ध कह दिया था तो संदिग्ध पक्ष इतना ही अगर कहेंगे तब तो ना फिर साध्य में नहीं जाएगा ना तो कहीं पे जा सकता है इसलिए संदिग्ध इस प्रकार कहेंदिग्ध होता है तभी पक्ष संदिग्ध साध्य साध्य को ही पक्ष कह क्योंकि आह्वान नहीं वतुक नहीं जोड़ रहे ना पक्ष किसको कहेंगे संदिग्ध साध्य अभी अगर वान मतुक नहीं जोड़ेंगे पक्ष का लक्षण कितना हो जाएगा संदिग्ध साध्यो में क्या समासमधार है कर्म लग्ण लग्ण। हैं। तो जो संदिग्ध है वो साध्य है उसी को पक्ष कह देंगे वो पक्ष है क्या नहीं, नहीं है तो लक्षण हो जाएगा अतिव्याप्ती हो जाएगी इसलिए कहते हैं आपको मतुक कहना पड़ेगा साध्य वाहन कहना पड़ेगा नहीं तो साध्य में लक्षण चला जाएगा अगेन निश्चित साध्यवान सत्र महानसम निश्चित साध्यवान निश्चित, निश्चित किसका विशेषण होगा साध्य का कर्मदारे है निश्चित हैं तद जो साध्य है जो कि निश्चित है ऐसा जो होगा तदवान वो सपक्ष कहेंगे अच्छा यथा तत्र महानसम तत्र का अर्थ टीका में दे दिया में धूमपत्व हेतु तो। पक्षे पक्ष अतिव्याप्वार निश्चित खाली कहेंगे साध्यवान सपक्ष साध्यवान पक्ष भी है कि दृश्य साध्यवान संदिग्ध साध्यवान खाली अगर हम साध्यवान सपक्ष कह देंगे तो वो पक्ष में भी जाएगा इसलिए निश्चित कहना पड़ेगा खाली कह देंगे निश्चित साध्य है सपक्ष तो किसमें जाएगा साध्य में जाएगा इसलिए आपको मतुक कहना पड़ेगा साध्यवान कहना पड़ेगा तत्र अर्थात धूमवत्व हेतु तो समान विषय में निश्चित साध्या विपक्ष यथा तत्र महारदार निश्चित साध्य अभावान विपक्ष जो निश्चित साध्य अभाव वाला होगा तो अभी निश्चित किसका विशेषण है साध्य अभाव का साध्य का।, का नहीं साध्य अभाव, अभाव का क्योंकि साध्य अभाव में क्या समास है तो इसमें प्रधान कौन है अभाव तत्पुरुष है परवलिंगम अच्छा ना ये तत्पुरुष होने से उत्तर पद प्रधान है इसलिए अभाव प्रधान हो गया तो अभी जो अन्य पद आया है निश्चित ये किसके साथ जुड़ेगा अभी साध्य अभाव के साथ के साथ जुड़ेगा क्योंकि साध्य अभाव में अभाव प्रधान हुआ तो निश्चित अभी ये अभाव के अंदर होगा अर्थात साध्य से निश्चित अभाव निश्चित साध्य से अभाव नहीं साध्य से निश्चित तो अभाव ये होगा अर्था तो निश्चित साध्य अभाव तदवान अर्थात ऐसा साध्य जिसका निश्चित अभाव हो जहाँ पता है उसको विपक्ष कहेंगे यथा तत्र तत्र कहने से दो नंबर हे तो हेतु महारद एक नंबर आगे निश्चित इतने पद कृत्य सपक्ष अति व्याप्ति वारणा साध्य और साध्य नहीं कहेंगे तो क्या हो जाएगा लक्षण निश्चित अभावान विपक्ष तो निश्चित अभावान विपक्ष तो ये लक्षण करते हैं विपक्ष का कहते हैं निश्चित तो अभावान और ये कहते हैं कि सपक्ष में चला जाएगा निश्चित तो अभावान कहने से सपक्ष में जाएगा निश्चित तो अग्नि अभाव अभावान यज्ञशाला है निश्चित तो अग्नि अभाव का अभाव वाला है तो निश्चित तो अभाव वाला हुआ तो साध अभाव का जहां निश्चित तो अभाव है तो इस प्रकार करने से पक्ष में चला जाएगा साध्य अभाव का अभाव निश्चय है तो क्या है फिर वहां तो साध्य, साध्य तो वो तो सपक्ष में चला जाएगा इसलिए कहते हैं सपक्षारण है इसलिए एक नंबर टिप्पणी दे दिया पद अनुपाधन है निश्चित अभाव पदे नन्हयात्मक जो बन ही अभाव अभाव तो उसको निश्चित मान करके बन अभाव का अभाव निश्चय है तो वो अति व्याप्ती हो जाएगा वो है। चला जाएगा घटा आधा है निश्चित अभावान तो ये महानस में घट का निश्चय अभाव हो सकता है हो सकता है कभी तो अभी महानस ये सपक्ष है विपक्ष है सपक्ष है निश्चित तो से अभावान घटा तो भावान चला गया सपक्ष में लक्षण चला गया इसमें बन्ही अभाव अभाव आदाय महानश्य में बनिया अभाव का अभाव मिलेगा जी मिलेगा, मिलेगा? अथवा घटा अभाव आदाय महानश अतिव्याप्ति ये हो जाएगी आगे पदकृति में पक्षी अतिव्याप्ति वारण है निश्चित खाली कहेंगे साधे अभावान संदिग्ध साध्य अभावान पक्ष है क्योंकि पक्ष में संदिग्ध साध्य है संदिग्ध साध्य अभाव भी है संदेह का अर्थ क्या है दोनों पक्ष है साध्य का जैसे संदेह है साध्य अभाव का भी संदेह है तो खाली आप साध्य अभावान कह देंगे तो वो पक्ष में भी चला जाएगा क्योंकि संदिग्ध साध्य अभावान पक्ष तो इसलिए कहेंगे निश्चित कहना पड़ेगा पक्षीय अतिव्याप्ति व्याप्ती वारण है निश्चित नहीं तो संदिग्ध साध्य विपक्ष इतना करेंगे तो लक्षण पक्ष में चला जाए सपक्षण है अभाव अभाव नहीं कहेंगे निश्चित इतना लक्षण होगा अभाव नहीं कहेंगे तो निश्चित साध्यवान ये कहा जाएगा सपक्ष में जाएगा तत्व धूमवत्व एवं धुम हेतु सपक्ष विपक्ष ये सब हो जाएंगे अच्छा अनुमान का सबसे मुख्य होता है मतलब पदकृत्य का मुख्य होता है अनुमान अनुमान का मुख्य होता है कि हेतु भाषा अर्थात तो हमको दुष्टों को दूर रखना है दुष्ट हेतु को जानना है नहीं तो हमारा ये कार्य व्यर्थ होगा इसलिए दुष्ट हेतु का विचार ये मुख्य है अनुमान का विरुद्ध विरुद्ध असिद्ध असिद्ध स व्यचार विर सत्तिपक्ष असिधबाधिता पंचहे सव्यचार विर सत्तिपक्ष हेतु पांचहेवाभास हेत्वाभाषा इति आभाषंते दुष्ट दुष्टहेतु तो सव्य विचार व्यविचारे ना सह वर्तते ये हेतु ये हेतु में सहचार नहीं ये व्यविचार है तो सब विचार कहने से ये दोष को कहता है ना दुष्टों को कहता है दुष्ट को कहता है इसी प्रकार की विरुद्ध तो ये भी दुष्ट को कहता है सबिचार दुष्ट उसमें दोष क्या रहेगा सव्य विचार दुष्ट हुआ उसमें दोष क्या रहेगा वे विचार ही दोष है क्योंकि सव्यभिचार उसमें दोष है वे विचार इसी प्रकार के दूसरा दुष्ट हो गया विरुद्ध जो विरुद्ध है वो क्या करता है क्यों उसको विरुद्ध कहते हैं विरोध है तो वहां दोष हो जाएगा विरोध ऐसे आगे हो गया सत प्रतिपक्ष उसमें रहेगा सत प्रतिपक्षत्व ये सत प्रतिपक्षत्व क्या है तो कहेंगे की एक अनुमान दे दिया अभी ये अनुमान ठीक नहीं है बोल करके कहने वाला दूसरा अनुमान आएगा तो ये पहले अनुमान को कहेंगे देखिए इसका है सत प्रतिपक्ष विद्यमान है तो प्रतिपक्ष सत विद्यमान तो ये पहला अनुमान को कहेंगे सत प्रतिपक्षता दोष आ गया इसमें ये का दोष है कि जो तो दूसरा अनुमान आएगा वो ठीक होना है के के तभी जाकर के कहेंगे पूर्व अनुमान को सत प्रतिपक्ष तभी कहेंगे बाद में एक अनुमान आ रहा है जो कि सत्यवाद कहता है इसी प्रकार की ये हेतु सव्यभिचार कैसे निर्णय होगा इसमें व्यभिचार है बोलकर कैसा निर्णय होगा और एक सहचार वाला आएगा ऐसा है कि वाक्य आएगा जो कह देगा कि इसमें व्यविचार है तो वो जो कहेगा कि इसमें व्यभिचार है वो स मतलब ठीक होगा ना गलत होगा हो। वो ठीक होगा इसलिए दोष इसमें है कहने वाला जो वाक्य है वो दोष को बताता है तो उसको उसका वो वाक्यों का जो ज्ञान होगा वो दोष विषय का ज्ञान होगा उसको कहेंगे दोष ज्ञान किंतु वो वास्तविक तो ही यथार्थ है दोष को ज्ञान करवा देता है इसलिए उसको कहा जाता है दोष ज्ञान किंतु है वो यथार्थ है। नहीं तो एक व्यक्ति कुछ असत्य भाषण किया दूसरा व्यक्ति कहता है कि ये तो मिथ्यावादी है अगर जो ये कहेगा वो मिथ्यावादी है अगर ये आप तो नहीं होगा तो फिर वो मिथ्यावादी सिद्ध हो पाएगा नहीं हो पाएगा इसलिए जो दोष है बोलकर कहने वाला वाक्य ये तो यथार्थ होगा तो ये विरुद्ध है ये हेतु तो क्यों दूसरा आकर के कोई कहता है कि इसमें विरोध है सत प्रतिपक्ष इसी प्रकार तीसरा हो गया असिद्ध असिद्ध अर्थात ये हेतु पक्ष में नहीं है ये जो यहां पक्ष है ये पक्ष ही विद्यमान नहीं है अथवा ये जो हेतु है इसमें व्याप्ति नहीं है इस प्रकार के इसको असिद्ध कहेंगे और बाधित बाधित अर्थात अनुमान से आप कुछ सिद्ध करना चाहते हैं अन्य प्रमाण आकर के अगर अनुमान को हटा दिया तो प्रमाणांतर एण जहां साध्य का बाद होगा उसको कहेंगे बाधित सत्प्रतिपक्ष में प्रमाणांतर नहीं दूसरा है दूसरा अनुमान आकर कह देता है और बाकी दो में सभ्य अथवा विरुद्ध में प्रमाणान्तर और कोई वाक्य आ करके कहेगा अच्छा। अर्थात वो है कि वाक्य आएगा जिसमें हेतु भी रहेगा और दोष को भी कहेगा अर्थात ऐसे वाक्य आएगा जो हेतु को भी कहता रहेगा और इस हेतु में ये दोष है ऐसा कहेगा हेतु विषय को भी होगा दोष विषय को भी होगा वो दोनों को विषय करेगा ये पांच हो गए हेतु आभाषा हेतु तो हेतुआवासों को थोड़ा अधिक महत्व थो दे करके इसको स्पष्ट समझना नहीं तो इसका बीच में सर्वदा के संशय हो जाता है ये हेतु तो आवास होगा अथवा तो ये हेतु तो आवास होगा तो एकदम स्पष्ट ज्ञान नहीं होने से बड़ा संदेह हो जाता है हेतु निरूप्य प्रसंगात हेतु आवासान आह हेतु निरूप्य हेतुन क्या कहाँ का रूप है ये द्वितिया बहुवचन तो हेतुन होगा तो गड़बड़ हो गया और कोई उपाय है ठीक है ये कल के लिए है गृह कार्य देख करके आ करके इसको बताना है कैसे होगा अभी प्रसंगात हेतु को कहते हैं हेतु का निरूपण हो गया अभिप्रसंग से हेतु कहते हैं अभी विचार विरुद्ध सत इत्यादि अत्र इदम बोध्यम ये जानना चाहिए अन्वय की लिंगम तु पंच रूप उपन्नम सत स्व साध्यम साधय अन्वय व्यतिरे की जो लिंग होगा उसमें अन्य व्याप्ति रहेगी ना व्यतिरिक व्याप्ति दोनों रहेंगे वो है तुम्हें पांच धर्म होना चाहिए पंच रूप उपन्न उपन्न युक्त पंच भी रूप ही, ही उपपन्न उपन्न युक्त हो करके क्या करेगा सो स्वसाध्यम तुम क्षमता अन्वय वितरिये के है तुम्हें पांच चीज रहने से साध्यों को प्रमाण करेगा नहीं तो नहीं कर पाएगा पूछते हैं कानी तानी चेत श्रूयता वो क्या है सुनिए पक्ष धर्मत्वम हेतु को पक्ष में रहना पड़ेगा ये पहले चाहिए हेतु अगर पक्ष में नहीं रहेगा शादी को प्रमाण करेगा तो पक्ष धर्म तो में आना चाहिए पक्ष धर्म में रह थोड़ा कम दिखता है अच्छा हेतु को सपक्ष में रहना पड़ेगा क्यों सपक्ष में रहने से क्या काम है उनको करेंगे क्या हेतु सपक्ष में रहा हमको क्या है उसे क्यों हम सपक्षे खोजते हैं जैसे पर्वतों बन दो मान किसके लिए दृष्टांत के लिए सपक्ष में कौन सा दृष्टान्त मिलेगा अनुय दृष्टांत तो इसलिए जो अन्य व्यक्ति की होगा वहां अन्वय व्याप्ति रहना चाहिए उसके लिए अनुय दृष्टांत देना पड़ेगा उसके लिए सपक्ष चाहिए सपक्ष सत्व में होना चाहिए जो हेतु होगा वो सपक्ष में रहना चाहिए रहना चाहिए आप कहते हैं कि हेतु अनुय की है उसमें वेतरी की व्याप्ति रहेगा की व्याप्ति अर्थात आपको विपक्षी दृष्टान्त तो मिलना चाहिए तो विपक्ष में साध्य रहेगा निश्चित तो साध्य हो तो विपक्ष जो होगा उसमें हेतु रहेगा हेतु रहेगा साध्य नहीं रहेगा वो हेतु साध्य को प्रमाण कर देगा जहाँ हेतु रह जाएगा साध्य नहीं रहेगा कहेंगे यत्र यत्र हेतु तत्र तत्र उत् करेगा वो हेतु तो विपक्ष किसको दिखाते हैं यहाँ पर्वत तो धोने जल हृदय वहाँ हेतु रहता है अगर हेतु रहेगा तो फिर यत्र हेतु तत्र साध्य ये होगा नहीं हो पाएगा नहीं, नहीं रहेंगे तभी तो विपक्ष दृष्टांत क्योंकि आपको व्याप्ति दिखाना है ना तो इसलिए ये हेतु विपक्ष में रहेगा सपक्ष में देश्ट देश्ट देश्ट। तो विपक्ष व्यावृत्ति ये चाहिए सपक्ष सत्व जैसे चाहिए विपक्ष व्यापृत्ति भी चाहिए अगर विपक्ष व्यावृत्ति नहीं हुआ तो क्या हानि होगी क्यों अगर ऐसा कोई हेतु हो गया विपक्ष से व्यापृत नहीं हुआ विपक्ष में रह गया तो क्या हानि होगी आपका हेतु भाषा क्यों होगा क्यों कहेंगे आपका हानि क्या हुआ सपक्ष में तो है किन्दु विपक्ष में भी रहा विपक्ष क्या काम का है विपक्ष क्या काम का है किस दृष्टांत तो? सपक्ष के सपक्ष के दृष्टांत बेकरे के दृष्टांत है क्यों दे रहे हैं दिख्ण्ट्रे के दृष्टांत हम क्यों देते हैं मित्र की व्याप्ति के लिए तो व्यक्ति की व्याप्ति दिखाना है, आपको कहना है कि यत्र साध्याव तत्र और आपका विपक्ष में हेतु हो गया तो आपको की व्याप्ति मिलेगा यद्याव तेतु अभाव आपको कहना चाहिए और हेतु उधर रहेगा तो फिर वो दृष्टान्त ही नहीं मिला तो फिर विपक्ष का क्या काम हुआ विपक्ष साध्य नहीं रहेगा तो विपक्ष हो जाएगा ठीक है कितु हेतु भी नहीं रहना चाहिए कभी तो आपको मित्र की व्याप्ति मिलेगा ये और एक उसका रूप होना चाहिए विपक्षात व्यापृति आज यहां तक ओम शंकर सूत्र भाष्य वाधराय सूत्रभाष्य भगवंत